जो खोज लिया है उसे अपने साथ मत डुबाएं, उसे दूसरों के साथ बांट लें ताकि उन्हें भी कुछ स्वाद मिल सके चुप न हो बोले कहते हैं बुद्ध ने कहा अगर बोलूंगा तो जो मैं कहूंगा वो समझ में ना आएगा इसलिए चुप रह जाना ही उचित है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 माँ भी समझ में आया थोड़ा सा रस पैदा हुआ थोड़ा सा कुतूहल जगह जिज्ञासा जन्मी मुमुक्षा पैदा हुई तो भी उचित है बुद्ध ने कहा जो सच में जिज्ञासु है वे स्वयं ही खोज लेंगे उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं और जो जिज्ञासु नहीं है वे सुनेंगे ही नहीं उन्हें कहने में कुछ सार नहीं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 मनस्विद कुछ भी नहीं करते सिर्फ बीमारों की बात सुनते हैं सुन सुनते ही उन्हें ठीक कर देते हैं सुनने से मन हल्का हो जाता है जो बोल लेता है वो खाली हो जाता है हम बोलते हैं इसलिए कि बोलना हमारी रघुण दशा में जरूरी है अन्यथा हम जी ना सकेंगे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 कि मैं जानना चाहता हूं कि इस राजधानी में अंधे कितने तो उनकी गिनती करो व का सचमुच अंधों को जानना चाहते हैं या सिर्फ जिनकी आंखें बंद उनको सम्राटों का सचमुच जो अंधे क्या मतलब फर्क है क्या दोनों बातों में वजीर का कि अंधो का पता लगाना हो तो गांव के वैद्य ही कवर दे देंगे अस्पताल से पता चल जाएगा वो कोई कठिन बात नहीं है लेकिन अगर सच में अंधे जानने हो तो जरा मुश्किल है समय चाहिए वजीर दूसरे दिन सुबह जाकर बाजार में बैठ गया उसने आसपास जूते फैला लिए जूते सीने लगा ठोकने लगा जो भी आदमी निकला वो पूछे क्या कर रहे हैं वो उसका अंधे में नाम लिख ले क्यूंकि जो वो कर रहा है वो देख ही रहा पूछना क्या है क्या कर रहे है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 वहां एक शब्द बनाना भी मुश्किल है फिर भी उनकी करुणा है कि वो शब्द बनाते हैं उनकी करुणा है कि वो जानते हैं शब्द देते हैं कि इस शब्द से बहुत कुछ होगा नहीं उनकी करुणा है वो तुम्हारे चेहरे को देखते हैं कि तुमने शब्द तो सुन लिया अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आया फिर भी बोले जाते हैं इस आशा में कि शायद संयोग बन जाए निमित्त बन जाये और कोई जग जाए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जब मस्ती आ जाए, जब उस ज्ञान की मदिरा उतरे, की, और जब तुम इतने आमंत्रित हो जाओ, जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोले तब बोलोगे कैसे तब बोलना होगा ही क्यों इसका यह अर्थ हुआ कि जब तक तुम मस्त नहीं हो तभी तक बोल रहे हो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 जितने जितने तुम स्वस्थ होते जाओगे उतना उतना कहने को क्या बचेगा जब कोई परिपूर्ण स्वस्थ होता है शरीर मन आत्मा सब शांत हो जाते तब कहने को कुछ भी नहीं बचता मन मस्त हुआ तब क्यों बोले बोलना दुख के जगत का अंग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 क्योंकि तुम बोलो ना बोलो भीतर तुम्हारी बातचीत जारी रहती है सूफियों के पास एक विधि है जो भीतरी बातचीत को रोकने के काम में लाई जाती है और सूफी कहते हैं कि जो इंटरनल डायलॉग वो जो भीतर बात चल रही है वही बाधा है परमात्मा और तुम्हारे बीच जैसी तुम वहां चुप हो गए सब पर्दे गिर गए वही गुंगठ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 तुम बादल नहीं हो तुम शून्य आकाश हो बादल आते हैं चले जाते शून्य आकाश सदा वही है बादल तुम्हारा स्वभाव नहीं शून्य आकाश तुम्हारा स्वभाव जो सदा रहता है जो कभी नहीं बदलता वही स्वभाव शब्द तुम्हारे स्वभाव नहीं शून्यता तुम्हारा स्वभाव है शब्द तो आते हैं बादलों की तरह चले जाते हैं उठते हैं लहरों की तरह खो जाते तुम शब्द नहीं हो लेकिन तुम चौबीस घंटे शब्दों में खोए हुए हो जैसे हम किसी आदमी को आकाश देखने भेजें और वो बादलों की खबर लेके आ जाए ऐसे ही जब भी तुम भीतर भी जाते हो शब्दों को लेके बाहर आ जाते हो आकाश तक पहुंच ही नहीं पाते, बातें तुम्हारी जब तक आकाश की तरफ पहुंचना हो तब तक गगन गुफा कैसे खुलेगी तब तक कैसे झरेगा अजर अमृत तब तक कैसे डूबोगे तुम रसधार में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 बड़े लंबे मालूम पर लगता है कोई बूढ़ चुप कर रहा है बंद करो दो क्षण हो गए होंगे कब के और ऊपर से तुम चुप भी हो जाते हो भीतर तो सब चलते ही रहता है भीतर जरा भी चुप्पी नहीं होती दो क्षण तुम चुप नहीं रह सकते कैसी तुम्हारी योग्यता कैसी तुम्हारी समझ काहे की कुशलता और दो क्षण तुम चुप नहीं रह सकते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 यही तंदरा है यही नींद है जिसको कबीर कहते हैं संतो जागत नींद न कीजे जागे तुम ऊपर ऊपर से लग रहे हो भीतर बड़े सपने चल रहे हैं। परत दर पर सपनों की तुम्हें घेरे हुए परत दर पर बादलों की आकाश को घेरे हुए और इस सब परत दर पर जो पागलपन है इसे तुम दूसरों पर उलिछते रहते हो से तुम दूसरों पर फेंकते रहते हो वही तुम्हारा वार्तालाप मन मस्त हुआ तब क्यों बोले लेकिन जब तुम मस्त हो जाओगे नील गगन हो जाओगे खुलेगी गगन की गुफा और बरसेगी अजर झार धार तब तुम क्यों बोलोगे तब तुम चुप हो जाओ फिर भी जो चुप हो गए हैं वे बोले उनके बोलने और उन तुम्हारे बोलने में बुनियादी फर्क है गुणात्मक फर्क क्वालिटी क्वालिटेटिव फर्क वे बोलते हैं इसलिए कि उन्होंने कुछ जाना है तुम बोलते हो इसलिए कि तुम विक्षिप्त हो वे बोलते हैं इसलिए कि बोलने से वे कुछ देना चाहते है तुम बोलते हो इसलिए कि तुम बोलने से कुछ रीजन करना चाहते हो तुम्हारा बोलना दूसरे के लिए अहित कर क्यूँकी तुम बीमारी फेंक रहे हो उनका बोलना दूसरे के लिए परम कल्याण है क्योंकि वे अपना आनंद बांट रहे हैं। उनके शब्द-शब्द में भीतर की झनकार होगी उनके शब्द शब्द में भीतर का रस थोड़ा सा भरा आ जाएगा उनके शब्द शब्द में थोड़ी सी सुगंध सांस चली आएगी तुमने अगर फूल भी हाथ में रखे तो तो हाँ मैं सुगंध आ जाती तुम तो अगर बगीचे से गुजर भी गए तो फूलों की गंध तुम्हारे वस्त्रों में आ जाती है संत के सुनने से जब कोई शब्द गुजरता है तो थोड़ी सी शून्यता थोड़ी सी ताजगी उस भीतर के संसार के लिए आता है इसलिए संतों को समझने के लिए बस सुनना काफी है विचारना जरूरी नहीं नानक निरंतर कहते हैं तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण एक है परमात्मा जिसका हमें कोई पता नहीं उस तक पहुंचने के लिए द्वार है गुरु लेकिन गुरु का भी तो हमें कोई पता नहीं कौन गुरु उस तक पहुंचने का द्वार है साथ संगत साधुओं का संग साथ जहां भले लोग हो जहां बली बात होती हो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 श्रद्धा है वहां संदेह कैसा जहां श्रद्धा है वहां हीरा मिला गांठ बैठाया बापू बार बार क्यों खोले तो जब बुद्ध कबीर नानक उपलब्ध हो जाते मिल गया हीरा बसो गांध लठिया लिया अब बार बार क्या खोलना है तो वे उसकी चर्चा भी नहीं करते वे उस सम्बंध में तो चुप रहते हैं जो उन्होंने पा लिया अगर वे चर्चा भी करते हैं तो चर्चा परोक्ष ऐसा हुआ एक सूफी फकीर वजिद के पास एक औरत को लाया गया वो बहुत मोटी थी और उसके पति ने कहा कि इसे बच्चे पैदा नहीं होते आपकी कृपा हो जाए बाजी बोला बच्चे कृपा, तुम बागल हुए चालीस दिन में ये मरने वाली ये औरत बचेगी नहीं साफ देख रहा हूँ इसकी माथे की रेखा इसके लिए हम क्या करें कुछ भी नहीं किया जा सकता पति पत्नी उदास लौटे चालीस दिन बाद मौत पत्नी खाट से लग खाना पीना बंद हो गया लेकिन 40 दिन आए और गुजर गए वो न मरी तो फिर बातचीत के पास जाना पड़ा कि अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी 40 दिन मौत में गुजरे रोते गुजरे और ये पत्नी तो जिंदा है बातचीत में कहा जाओ इसको बच्चा हो सकेगा सिर्फ इसका मोटापा कम करना वो मौत की बात तो दवा थी ये इनडायरेक्ट परोक्ष हुआ ये स्त्री मानने वाली नहीं थी अगर इससे कहा जाए तो तू मोटापा कम कर इसी बात नहीं हो सकती थी मोटापा कम करने को तो बहुत वैद्य कह चुके थे बहुत चिकित्सक कर चुके थे फकीरों के पास तो कोई आते ही दबे जब सब चिकित्सक और वैध चुप जाते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 तो संत हीरे की बात नहीं करते वो तो कुछ और ही बात करते हैं जिससे हीरे के प्रति रक्त लग जाए हीरा तो, तो तुम्हें देवी तो तुम पहचान न सकोगे क्योंकि पहचान के लिए अनुभव चाहिए ऐसा हुआ सूफी सबके हुआ झुन्नून एक आदमी उसके पास आया और उसने झुन्नून को कहा ये सब बकवास मैं कई सूफियों के पास गया सब बातचीत है कुछ सार नहीं पाया वो फलना सूखी है वो के बाद और फलन सूखी है उसके आचरण का भरोसा नहीं और एक सूखी है वो बातचीत तो ऊँचे करता है लेकिन अनुभव से बिल्कुल नहीं हुआ झुन्झुन का बात पीछे करेंगे जरा मुझे जरूरत है काम की तुम थोड़ा सा काम कर दो ये पत्थर मेरे पास तुम चले जाओ बाजार में सोने और चांदी की दुकानों पर अगर कोई इसे एक सोने के सिक्के में खरीद ले तुम तो तुम बेचाओ वो आदमी गया बजार पारसी सोने चांदी की दुकानों को गया कोई उसे एक सोने के सिक्के में लेने को राजी नहीं था ज्यादा से ज्यादा एक चांदी का सिक्का को देने को राजी हुआ वो भी बड़े बसोपेश में लौट आया उसने कहा कि फिर तक बेकार सोने की तो बात छोड़ो उस गहम में मत रहो चांदी का एक सिक्का मिलता है और वो भी आदमी संदिग्ध है वो भी पक्का नहीं लेना ले क्या करना जून ने कहा कि आप तुम जौहरी की दुकान पे चले जाओ और बेचना मत पत्थर को शक दाम गूझ के आए वो गया वो एक हजार सोने के पिक्के देने को तैयार था जब वो बेचने वो राजी न हुआ तो वो दस हजार सोने के फिट के देने तैयार था तब भी वो बेचने को राजी नहीं हुआ तो उसका तुम कितना चाहते हो तुम बोलो लेकिन पत्थर जाने न देंगे तो उसने तो बेचने का कहा ही नहीं जिसका पत्थर सिर्फ दाम पहुंचने को कहा वापिस लौट के आया कहे लोग अच्छा हुआ उन्हें बेचना आया नहीं तो एक चांदी का किस्का मिलता दस हजार तो वो देने को तैयार है और पूछता है कि तुम बोलो पकीन तो ने पत्थर बेचना नहीं सिर्फ तो तुम्हें फ्री भेजा था कि पता लगा लो हीरे की पहचान के लिए होना जरूरी तुम जोरी हो कि सूखी की पहचान कर सको चांदी सोने के दुकानदार को हीरे की क्या तो पहचान फिर भी थोड़ा बहुत ख्याल होगा की पत्थर गंदगी थोड़ा तो चमकदार है तो आता है, और कहीं साफ सब्जी की दुकान पर चले जाओ इससे बेचने दो पैसे में दे जाओ साग सब्जी तोड़ने के काम आ जाए कहा पत्थर वापस रख दो जोहरी चाहिए हीरे की पहचान के लिए कौन पहचानेगा सूखी को कौन पहचानेगा संत को साधु को हीरा तुम्हें दिया नहीं जा सकता तुम पहचानोगे नहीं तुम कहीं गंवा दोगे या बच्चों को खेलने को दे दोगे आज जो गोल है वो गोरुकर्णा में जरी आदमी के घर में बच्चों का खिलौना उसको तो खेत तो में मिल गया था बच्चे उससे खेलते थे खीरे की पहचान जोरी को ज्ञान की पहचान ज्ञान को हीरा तो तुम्हें दिया नहीं जा सकता दे बी तो तुम उसका दुरुपयोग करोग इसलिए कबीर कहते हैं येरा और गांठ गठियाओ बार बार बाको क्यों खोलो और खुद को तो कोई संदेह नहीं है क्योंकि वो जो अनुभूति है असंदिग्ध लोग मुझसे पूछते हैं लोग सदा से पूछते रहे कि ये कैसे पक्का पता चलेगा कि ध्यान लग गया ये कैसे पक्का पता चलेगा कि परमात्मा मिल गया ये कैसे पक्का पता चलेगा कि ये समाधि है मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी खोपली में कोई लक्की मार दे तब तुम्हें कैसे पक्का पता चलता है कि दर्द हो रहा है इसको तुम किसी और से पूछने जाते कि भाई मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं जब तुम्हें दर्द का अनुभव हो सकता तो हो है तो तुम्हें आनंद का अनुभव हो सकता जब तुम पीड़ा को पहचान देते हो तो तुम आनंद को दे, पहचानने दे की खबर देगी क्योंकि पीड़ा उसी का तो अभाव जब तुम्हें बीमारी का पता चल जाता है तो स्वास्थ्य का भी पता चल ही जाएगा जब नरक को तुम पहचान देते हो तो स्वर को भी पहचान दोगे ये पूछना ना पड़ेगा कि जो मुझे मिला वो मिला है या नहीं नहीं जब हीरा मिलता है हीरा पायो गांस पथियाओ बार बार बाबू क्यों खोले संदेह तो कुछ होता नहीं वो अनुभव असंदिग्ध है परमात्मा का अनुभव संदेह हतीत है जब होता है बस हो गया फिर सारी दुनिया कहे कि नहीं हुआ तो भी कोई सवाल नहीं सारी दुनिया सिद्ध कर दे कि नहीं हुआ तो भी कोई सवाल नहीं सारी दुनिया कहे कि कोई ईश्वर नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तुम्हें अनुभव हो गया बस वही प्रमाण परमात्मा का अनुभव सेल्फ इविडेंट स्वा प्रमाण उसके किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं वो खुद ही अपना प्रमाण है हो गया हो गया लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक, तक बड़ी मुश्किल कोई दूसरा अपना अनुभव तुम्हारे हाथ में रखने तुम न पहचान सकोगे क्योंकि पहचान तो केवल अपने ही अनुभव की होगी दूसरे के अनुभव की नहीं होगी इसलिए कभी लाख से पटके तुम्हें भरोसा न आएगा भरोसा तो कभी आएगा जब तुमने घटना घट गट जाये और तब हीरा पाये हो गांठ बैठियाए हो बार बार बाकू क्यों खोले हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले तराजू का पलवा जब तक हल्का रहता तब तक ऊपर रहता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 सुंदरी की प्रतियोगिता देश की बीस सुंदरियां इकट्ठी उनमें से चुनाव होना की कौन पूरे देश की प्रथम सुंदरी होगी निर्णायकों ने तो मुला नसरुद्दीन को भी निमंत्रित कर लिया बूढ़ा और अनुभवी आदमी थे के बहुत उधर उता, उतार चढ़ावते थे बहुत स्त्रियों के संबंध थे विवाह तलाक सब देखा हुआ पहली युक्ति आई उसने कहा दूसरी आई तीसरी आई वो फूह फूल का एक से एक सुंदर स्त्री अति तय करना मुश्किल था भी कौन इससे ज्यादा जिन्होंने उसे बुलाया वो थोड़े संदिग्ध बीस में युवती आई तब भी उसने कहा मित्रों ने पूछा की नश्रुद्दीन को भी स्त्री पसंद नहीं आती तो फूक फूक किए जाते उसने कहा मैं स्त्रियों को नहीं कह रहा औरत को कह रहा हूं <laughs> <laughs> वो तुम न कर रहे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 तुम दस को पीछे छोड़ा है वो लेकिन दस तुम्हारे सदा आ तुम सुंदर हो तो किसी की तुलना में हो लेकिन तुमको रूप भी हो गये कि किसी और की तुलना चल रही है तुम स्वस्थ हो समझदार हो हर वक्त तुलना चल है जब तुम कहते हो कि मैं स्वस्थ हूं तब भी तुलना जब तुम कहते हो सुंदर हूं तब भी तुलना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 कौन गोलकोंडा के इतने हीरे जवार इकट्ठे कर लिए थे की उनसे बड़ा धनी आज भी दूसरा नहीं था तो वर्ष में एक बार जब वो अपने सब हीरेवार को रोशनी दिखाने के लिए निकालते तो सात छतों की जरूरत पड़ती थी उनको फैलाने के लिए थे लेकिन रात जब सोते थे तो एक पैर एक बड़ी मटकी में जिसमें नमक भरा हो उसमें दाल के और बांध के सोते थे तो क्योंकि भूत सोने बहुत डर लगता है और ये भूज से बचने की तरकीब नमक बास को तो भूत खुला नहीं करता इस भय के कारण इस भूत के भय के कारण वो कमजोर से कमजोर गरीब से नौकर से भी बीन थे नौकर भी उन पहते थे कि क्या मालिक आप और ऐसे भी हम नहीं डरते कहा का भूत ये क्यों इतनी बड़ी कुंदी बांध के रास्ते लेकिन बुरीज्म की वो कुंदी बांधते सोते के बै के कारण जीवन उनका बड़ा दुखी था क्योंकि चौबीस घंटे ही भी चिंता और वो मन मन कई बार कैसे जीतते गरीब से गरीब ये होना मत पसंद करता मगर निर्भय दुनिया का सबसे बड़ा अमीर होगी भी क्या साहस ऐसा वैधिक फकीर को नंदिर भिखारी को देखते भी वो ईर्ष्या से भर जाते थे की निर्भय चला जा रहा सही विक्स हो जाती कोई चिंता नहीं कोई डर नहीं क्या करोगे हैदराबाद के निजाम के पास पांच सौ स्त्रियों थी इस जमाने में हमने तो प्रश्न का सुना है की सोलह हजार स्त्रियों संदेह मत कर क्योंकि तो बीसवीं सदी में जब पांच सौ हो सकती है तो सोलह हजार गुज ज्यादा नहीं है सिर्फ बत्तीस गुणी हो सकते पांच सौ स्त्री थी लेकिन ये आदमी सजा दिन नहीं था धन था लेकिन ये आदमी दर्द से ईर्षा करता था मौत का भय न ज्यादा था जीवन ही असंभव अमेरिका का बहुत बड़ा करोड़पति था जो कारण की जब वो मरा तो उसके सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि आप अपार संपदा के मालिक हैं दस अरब रूपए वो कैश बैंक में छोड़ के गए आप प्रसन्न तो मर रहे हैं प्रसन्न तो छोड़ रहे हैं जगत पड़ोस का कैसी तो प्रसन्न मुझसे अस्फलान खोजने का थे क्योंकि तो मेरे इरादे सौ अरब रुपए इकट्ठे करने के कर थे और दस अरब ही कर पाया हारा हुआ आदमी उसने दस अरब इस तरह कहे जैसे कुछ कहे 10 पैसे लेकिन उसकी वो दस दसी पैसे क्योंकि जिसके इरादे सौ के रहे हो दस ये उपलब्ध कर पाए वो हारा हुआ है नब्बे से हारा तो वो दुखी ही मर रहा है और उसके सेक्रेटरी ने उसकी जीवन कथा लिखी है तो उसने लिखा है कि अगर मुझे कोई कहता है कि बदल लो जगह एन रुकालने की से तो मैंने बदलता वो अगर सेक्रेटरी बनना चाहता और न मालिक तो मैंने बनता क्योंकि तो सेक्रेटरी होकर मैं जितना प्रसन्न था उतना वो मालिक हो के नहीं था उसने लिखा है कि बस्तर का चपरासी दस बजे आए मैनेजर्स बारह बजे आए मैनेजर्स तीन बजे चले जाए किल साढ़े चार बजे छुट्टी पाने चपरासी पांच चला जाए लेकिन इन दुकान ने की सुबह सात बजे से जब जाए दफ्तर में रात बारह बजे तक कहानी प्रचलित है कि इन दुकान ने की अपने बच्चों को नहीं पहचान पाता था क्योंकि बुसकती कहा सात बजे सुबह से बारह बजे रात तक जो जुटा हो वो तो क्या बच्चों को पहचानेगा उनके साथ कभी खेला नहीं कभी दो बात नहीं कभी बैठा नहीं तुम धन पालो तो और हजार चीजें तुम पल पालो तो भी हजार चीजें तुम कुछ भी पालो तुम तब न हो सकोगे जब तक, तक तुम नब तक तलाजू तोलता जाए जिस दिन तुम कम्पेरिजन छोड़ दोगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे जिस दिन तुम ये खाली ही छोड़ दोगे की दूसरे से तोलना है स्वयं को उसी दिन दुख हो जाएगा उस तुम पाओगे दूसरे दूसरे हैं बात खत्म हो गई किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में इतना आनंद तो क्यों है? मेरे जीवन में क्यों नहीं तो होने से राजी हूँ राजी नहीं फिर उसने कहा तरकीब बताओ उसने तो तरकीब में क्यों नहीं जानता बाहर आओ मेरे साथ ये झार छोटा है वो झार बड़ा है मैंने कभी इन दोनों को परेशान भी देखा की मैं छोटा हूँ तुम बड़े हो कोई विवाद नहीं सुना तीस साल से मैं यहाँ रहता हूँ छोटा अपने छोटे होने में खुश ऐसी बड़ा अपने बड़े होने लुखो ऐसी क्यूँकी तुमने प्रविष्ट नहीं हुई अभी उन्होंने दौड़ा नहीं घास का एक पत्ता भी उसी आनंद से ढूंढता है हवाओं जिस आनंद से देवदार का कोई बड़ा वृक्ष ढूंढता है कोई भेद नहीं घास का फूल भी उसी आनंद से खिलता है जिस आनंद से गुलाब का फूल खिलता है कोई वेद नहीं तुम्हारे लिए वेद है तुम तो कहोगे तो ये घास का फूल और ये गुलाब का फूल लेकिन गुलाब और घास के फूल की कौन कोई तुलना नहीं वो दोनों अपने आनंद में मग्न जो तुलना छोड़ देता है वो मग्न हो जाता है जो मग्न हो जाता है उसकी तुलना छूट जाती है तो कबीर कह रहे हैं हल्की थी तक चढ़ी तराजू पूरी बही तब क्यों और जब पूरा आनंद तो बरस गया है गन गुफा में अमृत की धार बह रही तो क्या तोलना इससे उल्टा भी सही तुम तोलना बंद कर दो तो गजन की गुफा का द्वार फूल जाएगा तुम तोलना बंद कर दो तो तुम अभी आनंदित हो जाओगे या आनंदित हो जाओ तो तौल बंद हो जाएगी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कहीं से भी शुरू करो कबीर ठीक कह रहे हैं सिद्ध की दशा कि जब तक हल्की सी तराजी तब तक तौल तोल देख पूरी होगी तो क्या लेकिन तुम्हारी दशा दो आदत की है तुम कहां से शुरू करोगे तुम तोलना छोड़ोगे जिस जिस तुम तौलना छोड़ोगे मैं तुमसे कहता हूँ तराजू भारी होती जाएगी किसने तुमसे कहा कि तुम किसी से तोलो गे? तुम अकेले हो तुम जैसा कोई दूसरा हो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 भविष्य में अरबों खरबों लोग होंगे उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका अंगूठे का निशान तुम जैसा हो तुम बिल्कुल अद्वितीय हो तोल कैसी तुम मुर्गे से तो नहीं तौलते कि देखो इसके सिर पे कैसी सुंदर कलगी और हमारे सिर पर नहीं और दुखी होके बैठ जाते हो तुम वृक्ष से तो नहीं तौलते कि देखो सौ फीट आकाश में उड़ और हम केवल छह फीट गए गए काम से जब तुम वृक्ष से नहीं तोलते मुर्गे से नहीं तोलते तो पड़ोसी से क्यों तोल रहे हो किसी से क्यों तोल रहे हो तोलोगे तो दुखी रहोगे क्योंकि तुम तोलते ही जाओगे कोई न कोई भिन्न रहेगा कोई ना कोई ज्यादा रहेगा कोई न कोई हजार तरह के फर्क रहेंगे और तुम दुख में घने गिरते जाओगे तोल बंद कर दो तराजू पूरी हो जाएगी ये साधक के लिए कह रहा हूं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 सुरत कलारी भई मतवारी मदबा पी गई बिन तौले ये आखरी बात कबीर कह रहे हैं इसे गहरे उतर जाने देना सुरत कलारी भई मतवारी मदबा पी गई बिन तौले कलारी है शराब की दुकान का नाम मधुसाला सारे पीने वाले सूरत कलारी जितने पियक्कर इकट्ठे हो गए थे सूरत कलारी भई मतवार मधुआ पी गई बिन तौले और बिना तोले मधुशाला को पी गए बिना तोले तब सारे पियक् मस्त हो गए तोल तोल के क्यों पी रहे हो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 कुछ कारण नहीं दिखाई पड़ता वो खेल में भागीदार भी नहीं जो खेल चल रहा है तो मैं उसके पास गया मैंने पूछा क्या मामला है तुम खेल नहीं रहे उसने तो कहा मैं खेल रहा हूं तो यहां बाहर बैठा हुआ है सीढ़ियों पर खेल तो वहां भीतर चल रहा है उन्होंने कहा वो खेल है उसमें लड़का डैडी बना है लड़की मम्मी बनी और मैं होने वाला बच्चा हूं अभी मैं पैदा नहीं हुआ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 हम उन्हें गंभीर बनाना चाहते हैं गंभीरता रोग है लेकिन बाप पढ़ रहा है या हिसाब लगा रहा है या नोट गिन रहा है वो समझता बहुत भारी काम कर रहा है वो बच्चे उसके चुप रहो क्योंकि तो मेरी गिनती भूल जाती है तुम नोट गिन रहे हो जिससे ज्यादा व्यर्थ काम दुनिया में खोजना मुश्किल है जिसको गुनगिन कर तुम कहीं ना पहुंचोगे और बच्चे इसके अथा चुप रहो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 यही कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं प्रतीक अलग कहानी और है पृष्ठभूमि भिन्न है पर सार तो यही है वो यही कह रहे हैं कि तू कर्म फल की आकांक्षा मत कर तू फल की आकांक्षा मत कर तू रिजल्ट की परिणाम की आकांक्षा मत कर तू फूल की भांति हो जा जो हो रहा है होने दे जो हो सकता है कर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 तुम दुकान से बाहर कभी आओगे कि नहीं फायदा प्रॉफिट तुम्हारे सोचने का सभी ढंग रूपयों में बंधा है अगर मैं उनको कह दूं कि जब समाधि लगेगी तो एकदम हजार का नोट प्रकट होगा हो गएंगे करने जैसा है जल्दी राज बताइए गुर क्या है इतनी देर क्यों की लेकिन अगर मैं उनको कहता हूं कि आनंद बरसेगा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 अभी कहा जा रहे लोग मेरे पास आते एक बूढ़े सज्जन मेरे पास आए उनके लड़के ने सन्यास ले लिया लड़का भी ऐसे अब कोई लड़का नहीं पचास साल का है उनकी उम्र कोई होगी पचहत्तर साल की वो कहने लगे ये आपने क्या किया लड़कों को सन्यास देने लगे अभी उसकी उम्र अभी मैं जिंदा हूं जब तक बाप जिंदा है जब तक बेटा लड़का ही, आपने उसको सन्यास दे दिया ये तो आखिरी बात है मैंने कहा अब आप आए ही गए चलो छोड़ो एक गलती मुझसे हो गई मगर दूसरी होने दूंगा उन्होंने कहा क्या मतलब मैंने कहा आपको सन्यास? मुस्कुराने लगे वो मुस्कुराहट हाँ खोखी कि नहीं सोचूंगा आऊंगा मैंने कहा अब और क्या देर है? नहीं मैं इसलिए तो आया नहीं था ये सवाल नहीं है अगर तुम कहते हो कि लड़कियों को थोड़ी देर से देना था तो देर तुम्हारी लिए हो गई पचहत्तर साल काफी औसत से ज्यादा तुम जी गए हो मूल तो चुक गया ब्याज में जी रहे हो अब भी संन्यास की हिम्मत नहीं नहीं कहने लगे सोचूंगा आगे कई कामधाम पड़े हैं उलझने हैं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 एक रात मुल्ला नसरुद्दीन ने मधुशाला के मालिक को फोन किया कोई तीन बजे होंगे कि मधुशाला कब खुलेगी उसने कहा कि बड़े मिया आधी रात ये भी कोई पूछने की बात है नून से जगा दिया नाहक मधुशाला नियम से खुलेगी सुबह नौ बजे उसके पहले एक मिनट पहले नहीं सो सोझा पांच दस मिनट बाद फिर फोन की घंटी आई गुस्से में उसाद ने फिर फोन उठाया मुन्ना नसुल्दीन ने कहा कि कब तक खुलेगी मधुशाला उसने कह दिया एक दफा कि नौ के पहले एक मिनट पहले नहीं चुपचाप सो जाओ पंद्रह मिनट बाद फिर फोन आया तब तो वो आदमी नाराज हो चुका था कि सोने नहीं दे रहा उसने कहा कि मामला क्या है क्या ज्यादा पी गए उसने कहा कि ज्यादा ही पी गए और असली बात यह है कि मैं मधुशाला के भीतर बंद हु बाहर नहीं तो मुझे निकलना है भीतर तो नहीं आना मधुशाला कब खुलेगी तुम तो सोचोगे ज्यादा पी गया होगा पूरी मधुशाला मिल गई बिना मालिक के रात जब दुकान बंद हुई तब तो वो किसी तरह भीतर रह गए तुम भी आनंद को ऐसे ही पीना खरीद के नहीं खरीदने की कोई बात ही नहीं तोल तोल के क्या पी रहे हो लेकिन क्यों आदमी तोल तोल के पीता है डरता है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 तुम्हारे दुख को बढ़ाते हैं जमाते हैं तुम जाओ अपने गुरुओं के पास कोई कहेगा चाय पीना छोड़ो कोई कहेगा सिगरेट पीना छोड़ो कोई कहेगा ब्रह्मचरी का व्रत ले लो कोई ये कोई तुम वैसे ही काफी दुखी हो तुम वैसे ही काफी बंधे हो तुमने वैसे ही काफी नियंत्रण थोप रखे वो और थोड़ा नियंत्रण बढ़ा देंगे वो तुम्हारे हाथ पे थोड़ी और जंजीरें डाल देंगे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 ये तुमने उसके हाथ पर एक और जंजीर डाल दी और दूसरा रास्ता यह है कि उसे परमात्मा की शराब पीने की तरफ ले जाओ और जिस दिन वो परमात्मा की शराब पी लेगा उस दिन ये शराब छूट जाएगी ये तुमने मुक्ति की तरफ आनंद की तरफ बढ़ाया बंधन नहीं डाले तोड़े शराब तो छूट ही जाएगी जब उसकी शराब पी ली तो ये शराब बदू देने लगेगी जब उसकी शराब पी ली तब ये शराब गंदी नाली का पानी मालूम पड़ने लगेगी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 और उन्होंने सब तरह से तुम्हें बांध दिया है तुम मुस्कुरा भी नहीं सकते खुल के क्योंकि लोग कहेंगे ये असंस्कार ऐसे कहीं खिलखिला के हंसा जाता हंसते भी तुम ऊपर ऊपर हो तुम्हारी हंसी पेट तक नहीं जाती क्योंकि वहां भय है क्योंकि पेट में ही सब दमन है वही कामवासना दबी पड़ी अगर हांसी पेट तक गई तो तुम तछ पाओगे की वासना जग रही है तो डरते हो तुम ऊपर ही ऊपर हंसते हो श्वास तक पूरी नहीं लेते मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि श्वास तुम तभी पूरी ले सकोगे जब काम वासना के प्रति तुम्हारा विरोध मिट जाए तुम श्वास भी ऊपर ऊपर लेते हो छाती के ऊपर हिस्से से लेते हो भीतर तक नहीं क्योंकि अगर श्वास भीतर तक जाएगी तो वो काम के केंद्र पर चोट करती मेरे पास लोग आते जब वे ठीक से सक्रिय ध्यान करते हैं तो वो कहते हैं क्या मामला है हम तो सोचते थे ब्रह्मचर्य आएगा वासना जग रही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 शक्ति ही ना हो तो रूपांतरण कैसा तो तुम भयभीत मत हो तुम्हारे साधु संत तुम्हें सब तरह से भयभीत करते एक बात सूत्र की तरह समझ लो जो तुम्हें भयभीत करे उससे बचना जो तुम्हें निर्भय करे उसके पास जाना गुरुजीफ के पास कोई जाता तो वो पहला काम करता कि शराब पिला देता इतनी पिला देता तो लोग पूछते की किस लिए करते हैं तो लोगों को कहता बैठ जाओ जब आदमी शराब पी लेता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 गाली भीतर दबी पड़ी थी शराब ने बंधन हटा दिया गाली उठ के ऊपर आ गई अब राम राम नहीं कहता रामचंद्र या उतार कर फेंक देता अब तक बिल्कुल शांत मालूम पड़ता था एकदम क्रोधित हो जाता है मधुशाला में जाके देखो वहां तुम्हें असली तस्वीर दिखाई पड़ेगी आदमी की वही तुम्हारी तस्वीर भी है तुम सिर्फ छपाए खड़े हो इसलिए तो तुम डरते हो शराब पीने से कहीं पी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 तो जब तुम होश में थे तब तुम कह रहे थे बड़ी कृपा की क्या आप आए बड़ा सकुन हुआ आप जब आते हैं तो घर में मंगल की वर्षा हो जाती आपका चेहरे देख के फूल खिल जाते फिर शराब पी जाए कहने लगे निकलो बाहर इस सकल को सुबह से यू ले आए जब भी तुम दिखाई पड़ जाते हो तभी दिन खराब जाता है यही भीतर दबा पड़ा था वो बाहर आ गए गुरजीफ पहले भीतर के आदमी को बाहर लाता वो कहता पहले जान देना जरूरी कि आदमी भीतर कैसा है फिर उस हिसाब से इसकी विधियां तय करेंगे तुम सक्रिय ध्यान करते हो कुलनी करते हो और ध्यान करते हो उसमें तुम्हारे भीतर जो जो दबा है वो बाहर आ जाता है गुरुजीफ शराब पिलाता था मैं उसे जरूरी नहीं मानता सक्रिय ध्यान बाहर ले आता देखो सक्रिय ध्यान में जो आदमी बिल्कुल शांत है चीख रहा है पुकार रहा है जो आदमी बिल्कुल भला मालूम होता था कभी चोट नहीं करेगा वो एकदम घू से ता रहा है हवा में युद्ध कर रहा है जैसे किसी को मार डालेगा ये असली आदमी है शराब की कोई जरूरत नहीं थोड़ा नियंत्रण ढीला करने की जरूरत है और चीजें बाहर आ जाएगी ये असली है और इसी को बदलना है वो जो नकली ऊपर ऊपर है वो तो रंग रोगन है उसका कोई भी मूल्य नहीं उससे कुछ सार भी नहीं है उसमें हट करने से कुछ बदलाव हट होगी भी नहीं अकली को ही बदला जा सकता है क्योंकि वही शक्ति के स्रोत सुरत कलारी भय मतवारी मदवा पी गई बिन तौले तुम डरे हो आनंद पाने से क्योंकि नियंत्रण जागो नियंत्रण की फिक्र छोड़ो आनंद की फिक्र मन में लाओ थोड़े ही दिन में जिस-जिस से आनंद उतरेगा नियंत्रण अपने आप हट जाएगा इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अनियंत्रित हो जाओगे इसका ये भी अर्थ नहीं कि तुम असामाजिक तत्व बन जाओगे कि तुम कुछ गलत करने लगोगे नहीं अभी डर है तब कोई डर न होगा अभी तुम कभी भी असामाजिक कृत्य कर सकते हो हत्यारों का जीवन पढ़ो उन हत्यारों में से कोई भी ऐसा नहीं था की कोई भी कह सकता की यह आदमी हत्या करेगा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 देखो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए भले अच्छे लोग कल तक दुकान कर रहे थे बाजार जा रहे थे खरीद रहे थे बेच रहे थे मित्र थे अचानक सब समाप्त हो गया वही आदमी जो कल रोज मस्जिद जाता था नमाज पढ़ता था पांच बार वो आदमी जो रोज मंदिर जाता था रामचदरिया ओढ़े रहता था वो एक दूसरे के मकान में आग लगा रहे हत्याएं कर रहे छोटे बच्चों को काट रहे ये कैसे संभव होता है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 कोई बहाना मिल जाए फुटबॉल खेल रहे हैं लोग अब बड़ी हैरानी की बात है लाखों लोग देखने इकट्ठे होते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग गेंद इधर से उधर फेंक रहे हैं और ये धूप सह रहे हैं और खेलने वालों से भी ज्यादा उछलकून मचा रहे हैं झगड़े हो जाएंगे मारपीट हो जाएगी घोड़ों की रेस चल रही है उस पर लोग जाके दांव लगा रहे हैं और बिल्कुल पुलकित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं रो रहे हैं हंस रहे हैं। अगर तुम इनको गौर से देखो तुम पाओगे ये बड़ा पागलपन है किस तरह चल रहा है तुम किसी घोड़े को राजी न कर सकोगे आदमियों को दौड़ाओ घोड़े कभी ना आएंगे देखने घोड़े कहेंगे क्या पागलपन गधे भी ना आएंगे घोड़ो की तो छोड़ो लेकिन घोड़े दौड़ रहे और आदमी वहां खड़े बड़े समझदार लोग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 अगर मेरा मुर्गा हार गया तो मैं रात सोना सकूंगा हार हो गई फिर मुर्गे वगैरह महंगे काम है तो लोग सस्ते काम शतरंज उस पर गोले हाथी नकली असली तो महंगा हाथी रखो असली गोला रखो वो जमाने गए राजा महाराजा न रहे तो शतरंज बैठे हैं लोग शतरंज खेल रहे हैं और ऐसे लीन है कि जैसे कबीर का वचन इन्हीं के लिए सुरत कलारी भई मधवारी मदुआ पी गई बिन तौले हिंसा क्रोध शतरंज से निकल रहा है हमारे खेल युद्ध के संक्षिप्त संस्करण हिंसा के रूप हम सब भांति भरे हुए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 हंसा पाए मान ताल तलैया क्यों डोले ये सूत्र है सार का हंसा पाए मान ताल तलैया क्यों डोले और जब हंस को मानसवर सरोवर मिल गया तब वो क्षुद्र ताल तलैया में क्यों भटके जिसको परमात्मा मिल गया वो अब क्षुद्र में क्यों भटकेगा जिसको वो आखिरी शराब मिल गई अब इन मधुसालाओं में क्यों जाएगा इनमें भी उसी की तलाश में जाता है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 तुम तो विराट को पाने में लगो संसार को छोड़ना नहीं है परमात्मा को पाना है कबीर और नानक का यही गहनतम संदेश इसलिए उन्होंने सन्यासी नहीं बनाए उनका सन्यासी ग्रस्त है वो घर में संसार को क्या छोड़ना छोड़ने योग्य भी नहीं है परमात्मा को पाना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 जीवन के दो ढंग है एक ढंग है नकारात्मक निगेटिव एक ढंग है विधायक पॉजिटिव एक ढंग है कि जो गलत है उसको छोड़ो वो नकारात्मक और दूसरा ढंग है कि जो सही है उसे पाओ वो विधायक तुम नकारात्मक से बचना क्योंकि निषेध सिर्फ मृत्यु में ले जाता है मैं तुमसे नहीं कहता ढंग छोड़ो मैं तुमसे नहीं कहता घर छोड़ो मैं तुमसे कहता हूँ जागो ये घर तुम्हारे लिए काफी नहीं है बड़े घर को खोजो और बड़ा घर मिल जाए तो तुम इस घर में भी रहे आओगे लेकिन कमलवत हो जाओगे ये घर तुम्हें छुएगा नहीं तुम रहोगे संसार में और संसार के बाहर रहोगे संसार तुम्हारे भीतर प्रवेश न करेगा हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डूबे तेरा साहब है घरमा ही बाहर ने ना क्यों खोले कहे कबीर सुनो भाई साधु साहब मिल गए तिल ओले तेरा साहब है घर मही बाहर ने ना क्यों खोले संसार का अर्थ है जो भीतर है उसे हम बाहर खोज रहे हैं धर्म का अर्थ है जो जहां है उसे हम वहीं खोज रहे हैं फकीर औरत हुई राबिया बड़ी बहुमूल्य स्त्रियों में दो चार स्त्रियां ही मनुष्य जाति के इतिहास में इस ऊंचाई तक पहुंची जहाँ राबिया एक दिन लोगों ने देखा घर के बाहर कुछ खोजती है बूढ़ी औरत तो दूसरे लोग साथ देने आ गए पुरानी कहानी है अब तो कोई नहीं आता छोटा गांव पास पड़ोस के लोग आ गए उन्होंने कहा की राबिया क्या खो गया उसने कहा मेरी सुई खो गई तो खोजने लगे वे भी सांझ का ढलता जू सूरज अंधेरा उतरता फिर एक आदमी ने पूछा कि सुई बहुत छोटी चीज है रास्ता बड़ा है कहां गिरी ठीक जगह बताओ तो मिल भी जाए अन्य रात उतरने के करीब है राविया ने कहा वो मत पूछो कि कहां गिरी क्योंकि गिरी तो घर के भीतर है वो तो सब हंसने लगे उन्होंने कहा राबिया पागल तो नहीं हो गई अगर सुई घर के भीतर गिरी है तो बाहर क्यों खोज रही राबिया ने कहा मजबूरी घर में दिया नहीं अंधेरा है और अंधेरे में खोजने से क्या सार बाहर खोजती हूं सूरज की थोड़ी रोशनी से रोशनी में ही खोजा जा सकता है लोगों ने कहा पागल रोशनी में खोजा जा सकता है ये सच है लेकिन अगर खोया ही ना हो तो रोशनी भी क्या करेगी रोशनी कोई सुई को, को बना तो न देगी अच्छा हो राबिया की दिए को हम घर के भीतर ले जाए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 तेरा साहब है घर मही बाहर ने ना क्यों खोले कहे कबीर सुनो भाई साधु साहब मिल गए तिल ओले तिल शब्द को समझना उपयोगी है आख खोल के तुम देखते हो हिमालय दिखाई पड़ता है विराट हिमालय उतुंग उसके शिखर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 कोई हिमालय को छिपाने की जरूरत नहीं बस एक छोटा सा रेत का टुकड़ा तुम्हारी आंख में डाल देना जरूरी बस आंख तिल मिला गई हिमालय खो गया हिमालय छिप गया तिल की ओट में आंख में किरकिरी और हिमालय खो गया एक जरा से रेत के टुकड़े ने जो आंख से दिखाई भी ना पड़े उसमें हिमालय दब गया इतना विराट कबीर कहते हैं ऐसा ही तुम्हारा साहब खो गया है आँख में जरा सा तिल जरा सा कचरा पड़ गया है और इतना विराट परमात्मा छिप गया है तुम्हें कुछ परमात्मा को खोजने के लिए और नहीं करना सिर्फ आंख को साफ कर लेना आंख की किरकिरी को साफ कर लेना साफ आँख और परमात्मा उपलब्ध वो सदा वहाँ मौजूद है कहे कबीर सोनो भाई साधु साहब मिल गए तिल ओले तिल की ओट में छिपा है साहब मालिक प्रभु खोजने पर ही दूर जाने की जरूरत नहीं बस आंख से तिल हट जाए क्या है तिल किस आंख और किस तिल की बात कर रहे हैं कबीर तुम्हारा अहंकार बस रेत की तरह तुम्हारी आंख पर तो पड़ा है मैं हूं यही है तिल इसी के नीचे वो छिप गया है जो वस्तुता है और जैसे तुम हटा दोगे मैं हूं ये गया वही हो गया मैं के हटते ही तिल हट जाता है साहब मिल जाते तुम जब तक हो तब तक तुम उसे न पा सकोगे तुम अपने को जिस क्षण खोने को राजी हो जाओगे उसी क्षण वो मिला हुआ है वो मिला ही हुआ था उसे कभी खोया ही न था बस आंख में तिल पड़ गया था इस पद को मैं पूरा दोहरा देता हूँ ताकि तुम्हारे हृदय में गूंजता रह जाए मन मस्त हुआ तब क्यों बोले हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार बाको क्यों खोले हल्की थी तब चढ़ी त राजू पूरी भई तब क्यों तोले सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले हंसा पाये मानसरोवर सरोवर ताल तलैया क्यों डोले तेरा साहब है घर मही बाहर ने ना क्यों खोले कहे कबीर सुनो भाई साधो साहब मिल गए दिलोले बस